वाक्य का अर्थ क्रिया के संबंध में विशेष रूप से अर्थ करने के लिए नहीं किया वाक्य का अर्थ में प्रयोजन है तो उसको सार्थक माना जाता है वैसे लोग में होता है वैसे ही वेद भी सार्थक वाक्यों का प्रयोजन और प्रामाणिकता मान तो प्रयोजन सिद्ध नहीं होता वो निरर्थक हो जाए इस दृष्टि से कहा गया था ब्रह्म संबंधी जो वाक्य है जो भोध वस्तु को प्रतिपादन करते हैं उन वाक्यों का सप्रयोजनत्व तो को लेकर प्रामाण्य मानना चाहिए कहा पूर्व पक्ष में प्रामाण्य का कारण मानते अज्ञातार्थ ज्ञाप रूप से प्रामाण्य मानते और वो भी चोलना लक्षणा धर्म धर्मा वो तो प्रयोजनबद्ध होना चाहिए तो इस प्रकार से प्रयोजनबद्ध होगा तो वो स्वार्थ में प्रमाण हो जाए और प्रयोजनवद्ध नहीं है तो वो कार्यान्वित होकर के प्रमाण हो जाए यानी अन्य प्रयोजन के साथ जुड़कर प्रमाण हो जाएगा जैसे अर्थवाद आदिवास ये पूर्व पक्ष मानते हैं तो इन्हीं दो वाक्यों को लेके यहां विचार किया ज्ञापकत्व तो भी उपनिषद वाक्यों में है और सब प्रयोजन सप्रयोजनदादी है अब जो है नय को लेके विचार करना चाहते हैं जो नय निषेध करता है वो किसका निषेध करता है जहां भी जुड़ जाता है वो निषेध के लिए होता है तो भाष्यकार आगे कहेंगे तो स्व संबंध अभा, अभाव बोध जो उसके साथ संबंध करेगा उसका सामान्य अर्थ में अभाव का ही बोध कराता है यानी वो उसमें नहीं है ये दिखाएगा ऐसे स्थिति में जो निषेध वाक्य होते हैं वेद का ही स्वरूप है क्योंकि प्रवृत्ति और निषेध दोनों वेद का ही स्वरूप है ऐसे स्थिति में निषेध वाक्यों का स्वार्थ में प्रमाण होगा कि नहीं होगा क्योंकि वो कार्य नहीं हो रहे कार्य का निषेध कर ये कहना चाहते हैं तो इसके लिए ये दूसरे युक्ति को ले रहे हैं जो निषेध वाक्य में जो, जो स्वरूप है उसको लिया पहले तो पूर्व पक्ष ने जैसा माना था उसी के आधार पर कार्यान्वित वाद को लेकर के कार्य में कार्य नहीं है इस दृष्टि से कार्य शब्द के आश्रय लेकर कार्य शब्द को स्वार्थ में प्रमाण मानकर उसी प्रकार उपनिषद वाक्य है ये कहा अब यहां निषेध वाक्य को प्रमाण मानते हैं पूर्व पक्ष और सिद्धांति दोनों मानते हैं तो निषेध वाक्य में जैसे क्रिया नहीं होती है इसी प्रकार इसमें भी क्रिया का संबंध नहीं होना चाहिए ये कहने के लिए कणिज प्रसंगारम्भ की अथ इदान निषेधवाक्यव निषेधवाक्यों के समान वेदांत में सेदा इस विषय में कहते हैं में कहा भाष्यक अभी न हंतमाद्यावृत्तिपद्य ब्राह्मणों न हंतव्य ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए न हंतव्य हरण का निषेध है जो ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म पाप लगता है इसलिए ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए कहा ब्रह्म हत्या में ब्रह्महत्या जो है ब्राह्मण हत्या की इतम आद्या निवृत्ति उपदिश्य इस प्रकार की निवृत्ति कही गई है तो ये निवृत्ति है अब ये निवृत्ति है तो किस प्रकार ये क्रिया क्रियामिद हो करके अर्थ करेगा ये विचार करना तो ना क्रिया सबसे पहले कहते हैं ये जो निवृत्ति है न हंदव्य ब्राह्मणों न ये जो कहा हनन क्रिया से निवृत्त होने का उपदेश है क्या हनन क्रिया से निवृत्त होने के लिए क्या क्रिया करेगा वो? तो बोलते हैं न सा क्रिया ये निवृत्ति जो है क्रिया नहीं होती कोई भी निवृत्ति को क्रिया नहीं मानती निवृत्ति क्रिया है तो फिर निवृत्ति ही कैसे होगी इसलिए निवृत्ति को क्रिया नहीं मानना चाहिए ना भी क्रिया साधन ठीक है क्रिया नहीं मानते हैं तो पूर्व कहेगा ये क्रिया का साधन होगा निवृत्ति कोई क्रिया का साधन भी नहीं होता यदि निवृत्ति स्वयं क्रिया का साधन होती तब तो चुपचाप बैठने वाले जो निवृत्त बैठने वाले सारे को क्रिया साधन सिद्ध करके क्रिया साध्य विषय बल सिद्ध होना चाहिए था ऐसा होता नहीं है तो इसलिए निवृत्ति क्रिया का साधन नहीं होता निवृत्ति से कोई क्रिया संपन्न हो ऐसा नहीं होता वो स्वयं भी क्रिया नहीं है और क्रिया साधन भी नहीं है निवृत्ति करना कोई क्रिया नहीं और कोई अन्य क्रिया का साधन वो बनता हो वो भी नहीं तो ना भी क्रिया साधन क्रिया साधन की वृत्ति नहीं, नहीं। तो ये दोनों मान लिया अब ऐसे स्थिति में इस वाक्य का क्या अर्थ होगा प्रभाकर के अनुसार तो उसमें क्रियान में तो होने से ही अर्थ होता है कोई क्रिया होती है तब अर्थ होता है नहीं तो नहीं होता तो ऐसे में अक्रियाना उपदेशो अनर्थक चेत ब्राह्मणो न हंदव्य इत्यादि निवृत्ुपदेशान अनर्थक्यम आप एक शब्द में एकाएक कैसे कहेंगे कि अक्रियार्थक जितने भी उपदेश है वो अनर्थक है आप न ऐसे क्रियार्थत्वाद तो अन्यथक्यम अदर्थान दस्माद अन्य उच्चते ये पूर्वक सूत्र कहा था ऐसा यदि पूरा आप मानेंगे तो अक्रिया जो क्रियार्थक नहीं है जैसे ब्राह्मणों न मंतव्य ये वेद में आया हुआ वाक्य है ये क्रियार्थक नहीं है ये तो स्पष्ट है आप भी मानते हम भी मानिए क्रिया भी नहीं है क्रिया का साधन भी नहीं है इसलिए वो क्रियार्थक नहीं है। ऐसे उपदेश है तो यदि ये, ये अनर्थक ऐसे है, इस वाक्य को अनर्थ मानते हो यदि आप तो यदि अनर्थ स्वीकार करते हैं तब तो ब्राह्मणों न इत्यादि, इत्यादि जो निवृत्ति है बहुत सारी वृत्ति है सुराम न पीबे शराब नहीं पीना चाहिए अलजम न भक्षे बहुत सारे विधि आए निषेधाए तो ये सारे निषेध उपदेशान्य प्राप्त ये सारे निषेध उपदेशों का अर्थ नहीं होगा ये सब आरथक्य है मतलब व्यर्थ कहा गया तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा सच्च अनिष्ट ऐसा मानना इष्ट नहीं है ना आपके लिए इष्ट है हमारे लिए इष्ट है क्योंकि वेद में आया हुआ वाक्य है और न सुराम विवेद न कलभ्यम बक्षेद ब्राह्मण हो न हंधव्य इत्यादि जो भी वाक्य आया है वो सब अनिष्ट है अनंथ है ऐसा मानना आपको हमारे लिए दोनों के लिए इष्ट नहीं है इसलिए हम दोनों वाल वेद को मानने वाले हैं तो ऐसे कर सकता है किंतु स्थिति ऐसा है इनमें कोई क्रिया दिखाई नहीं दे रही तो क्या करना है सब कहते हैं न स्वभाव प्राप्त हंद्यर्थ अनुरागेण नक्य शक्यम अप्राप्त कल्पय दु हनन क्रिया, क्रिया निवृत्तिदासी व्यति तब पूर्व पक्ष कह सकता है कि यहां क्रिया नहीं है ऐसी बात नहीं है एक प्रकार की क्रिया होती है। क्या क्रिया है स्वभाव प्राप्त हंदी अर्थ अनुराग स्वभाव से प्राप्त हो गया हनन करने की इच्छा वो हनन करने के लिए प्रयल हो रहा किसके लिए हनन कर रहा था ब्राह्मण के पास कोई धन दिखाई दिया वो तो धन को हटपना चाहता है उसके लिए ब्राह्मण को मारना चाहता है या अन्य कोई कारण से स्वार्थ रात कारण हो ब्राह्मण को मारना चाहता, चाहता है ऐसा तो स्वभाव प्राप्त प्रवृत्ति हुई ऐसे ही होगा बिना कारण से तो मारने नहीं, नहीं जाएगा तो कोई कारण रहेगा वो जो कारण रहेगा वो स्वभाव प्राप्त प्रवृत्ति है ये स्वभाव प्राप्त प्रवृत्ति क्या है रागव द्वेश प्रेत होगा ये रागव को स्वभाव प्राप्त इसलिए करते हैं? कि जन्म से ही ये रागद्वेश संपन्न होकर के जन्म लेता है को कोई प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती और रागद्वेश पहले से आ जाती आहार निद्रा भय मैथुन अंचल ये सब स्वभाव से आता है तो स्वभाव से आने का मतलब सिखाया नहीं गया है करो देश करो ये सिखाने की जरूरत नहीं स्वाभाविक से होता है जन्मजात होता है ऐसे प्राप्त राग आदि के कारण वो उस ब्राह्मण को मारने गया था तो हंद्यर्थ अनुरागेण हंदी अर्थ में हंदी हनन करने रूप जो विषय है उसमें प्रवृत्त हुआ ये हंद्यर्थ यहाँ हन हं दादू का जो अर्थ है वो अर्थ दिखाने के लिए यहाँ हंदी कहा गया है इतिबोधादेश ऐसा वार्तिक आया है इस वार्तिक के कारण हंदी बनाया हंदी बने हनन धादु का अर्थ ये ती लगा हुआ है हंकी तो हंदी अर्थ अनुराग एना हंदी अर्थ अनुराग हंदी अर्थ करने के मन मन मारने की इच्छा प्रवृत्त तो हुआ जो व्यक्ति है उसको नय शक्यम अप्राप्त क्रियार्थत्व कल्पय उस राग को रोकने के लिए नया का प्रयोग किया न का हंधव्य कहा ऐसा यदि आप कहेंगे तब तो अप्राप्त क्रियार्थत्व कल्पय अप्राप्त क्रिया को कल्पना करना पड़ेगा वो हंध क्रिया अभी प्रवृत्त हुई नहीं है हन्द क्रिया की उत्पत्ति अभी नहीं हुई हंद क्रिया कब प्रवृत्त होगी जब मारेंगे तब होगा मार मारने की प्रवृत्ति आरंभ तो मारते समय होगा उसके पहले तो प्रवृत्ति आरंभ नहीं हुई है अन्य प्रवृत्ति है लेकिन मारने की प्रवृत्ति नहीं है। तो जो प्राप्त नहीं है उसका निषेध नहीं किया जाता अप्राप्त से न भवती प्राप्त सेव निषेध प्राप्त सभी निषेध ऐसा बात आता है प्राप्त होने पर निषेध होगा प्राप्त ही नहीं है तो निषेध क्यों करें? इसी प्रकार अभी यह हमदी क्रिया प्राप्त है अप्राप्त है इस पर विचार करना पड़ेगा किंतु अप्राप्त का निषेध नहीं होता है अप्राप्त क्रियार्थत्व कल्पय नये जो है उसको अप्राप्त क्रिया का विषय कल्पना करना और हननक क्रिया निवृत्त अहदासी विक वो उसका अर्थ ऐसा कल्पना नहीं कर सकते अप्राप्त क्रिया का ये निषेध करता है ऐसे करके कल्पना नहीं कर सकते फिर क्या करना चाहिए हननक क्रिया निवृत्ति और उदासीन धीरे क्रिया से निवृत्त होना और उदासीन भाव में बैठना एक तो होता है ये जब मारने जा रहा है उसको मारने से रोकता है एक मारने जाते समय रोकता है अब वहां बहुत समस्या है ये मारने जाते समय जो रुकता है वो अभी मारा नहीं है तो कौन सी क्रिया से उनको रोका गया ये प्रश्न होगा मारने की क्रिया आरंभ होने के पहले ही वो मारने की इच्छा पैदा हो गई मारने की इच्छा को रोका गया मारने की इच्छा को रोकना ही वहां उदासीन है उसकी निवृत्ति क्रिया आरंभ नहीं हुई इसलिए इसीलिए हननक क्रिया निवृत्ति हनन क्रिया से निवृत्त होना और उदासीन प्रवृत्ति ने मैंने चुपचाप बैठ जाना कुछ नहीं करता हालांकि क्रिया उत्पन्न हो रही थी अब वो उसी से निवृत्त हो करके भाव में बैठ होकर के अवदासी कोई क्रिया की कल्पना वहां नहीं कर सकते ये अवदासीन भाव को कोई क्रिया नहीं मानते है अवदासी भाव क्रिया नहीं है ऐसी स्वीकार किया अवदासी मन चुपचाप बैठना उदासन भाव में बैठना उदासीन जो बैठता है वो क्रिया नहीं करता वो पक्ष विपक्ष को देखे बिना जो बैठता है उसको कहते हैं उदासीन भाव तो ये है इसीलिए क्रिया की निवृत्ति मात्र यहां अर्थोधित होता है वहां कोई क्रिया को, को प्राप्त करके उसका निषेध निकालना नहीं होता ऐसा कुछ आप करने के नजच्च स्वभाव यो अभाव बोध ये यही नये का स्वभाव है नये मन नया नकार का जो निषेध नये है नये का यही स्वभाव है कि वो स्व संबंधी का जिसके साथ वो संबंध करेगा उसका अभाव का द्व्योधन करता है उसका अभाव का ज्ञान होगा न ये कहने पर हन धाधु में सव्य प्रत्यय लगा हुआ है और उसके साथ नकार भी लगा हुआ है तो दो अर्थ हो जाता है हनन नहीं और हनन नहीं करना चाहिए वो विधि रूपक मन निषेध रूप में विधि हो जाती है तो करना नहीं चाहिएगा तो किसी हालत में करना नहीं करने से कुछ पाप दोष होगा तो तो तो जैसा भी होगा ये कहा गया जो तो नये का स्वाभाविक अर्थ ऐसा माना गया है स्व तो संबंध अभाव बोध और अभाव बुद्धि अवदासन्य कारण और अभाव बुद्धि जो होती है नहीं करना चाहिए नहीं है ऐसी जो बुद्धि होती है ये अवदासन्य का कारण बनता है ये प्रवृति का कारण नहीं बनता जहां भी अभाव बुद्धि हो वहां प्रवृत्ति नहीं होती बाहर सीपी को देखा उसमें रजत है समझा बाद में मालूम पड़ा वहां रजत नहीं है रजत का अभाव का ज्ञान हो गया तब वो प्रवृत्ति नहीं होता रजत लेने के लिए जो प्रवृत्ति हो रही थी वो नहीं होगी और मर्मीचिका में जल दिखता है जल का भ्रम हो गया किन्तु तो बाद में मालूम हो गया कि जल नहीं तब जल संबंधी प्रवृति वहां नहीं होती संसार मिथ्या है ये मालूम हो गया तो संसार संबंधी प्रवृत्ति नहीं होती जहां जहां अभाव बुद्धि होती है वहां प्रवृत्ति नहीं होती है औदासीन भाव होता है यही सभी की मान्यता है अब वहां कोई प्रवृत्ति आप कल्पना करें तो अलग बात है लेकिन सामान्य तो वहां प्रवृत्ति नहीं होती औदासीन कारण औदासीन्य कारण क्या है अभाव चिंतन यह है ही नहीं ऐसा सोचा तो पूरा जाएगा सा दिग्ध ईंधन अग्निवध उपशाम्यति ये जो अवदासीन्य बुद्धि है वो जो अवदासीन बुद्धि ये कहा अवदासी बुद्धि इंधन ईंधनवध ईंधन समाप्त होने पर अग्नि स्वयं उपशांत हो जाती है ईंधन अग्नि जलाने की जो लकड़ी आदि है वो समाप्त हो गई समाप्त होने पर अग्नि को अलग से शांत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है वो तो स्वयं अग्नि शांत हो जाती है तो दक्षा ईंधन अग्निमत इस अग्नि के स्वयं स्वयं उपांत नहीं स्वयं ही उपांत हो जाती है क्या उप हो जाती है अभाव अवदास जी ने भाव में जो बैठा है वो विषय को नहीं जानता है विषय नहीं चाहता है इस स्थिति में अपने आप में शांत हो जाती है अपने आप में ही ओ नष्ट हो जाएगी तस्मा इसीलिए क्या सोचना चाहिए प्रसक्त क्रिया निवृत्त्य औदासीय ब्राह्मणों नंतव्य इत्यादिश प्रतिषेधा मनिया हम तो इसीलिए ऐसे वाक्यों का निषेधवाक्यों का अर्थ में हमारा ये तात्पर्य है कि प्रसक्त क्रिया निवृत्त औदासीय जो क्रिया प्रसक्त होने की संभावना थी क्रिया होने की संभावना थी कोई राग के मारे कोई ब्राह्मण को हत्या कर सकता था अब ऐसे स्थिति में बाकी कहता है ऐसे राह के मारे कभी ब्राह्मण को हत्या नहीं करना ब्रह्म हत्या पाप लगेगा ब्रह्म हत्या पाप का बाध्यूथ भी नहीं होगा ऐसा कहता है प्रसक्त क्रिया निवृत्ति प्रसक्त मैंने प्रसंग आने की संभावना है उस क्रिया की निवृत्ति और अवदासीन में विपचा बैठना और कुछ करना नहीं यही उस वाक्य का अर्थ होता है बैठना बोलने से आप समझेंगे या उन्हें करने जा रहा था आप उसको बैठने के लिए कहा तो बैठने के लिए क्रिया हो जाएगी ये बैठने को क्रिया नहीं है बैठने को मैंने क्रिया निवृत्ति है यह सादु है ना साध आदो का अर्थ करते समय वहां कहा क्रिया निवृत्ति है व्यधि की निवृत्ति है निवृत्ति में उस साद आदू मैंने हो जाता है खड़ा है अब वो खड़ा अपने आप में क्रिया है बोलने से तो क्रिया है लेकिन ऐसी क्रिया नहीं वो गरी निवृत्ति वाली क्रिया है वो गति नहीं हो रही है काम नहीं हो रहा इसी प्रकार चुपचाप बैठना मतलब या चुपचाप लेटना कुछ भी करना वो अपने आप में अवदास ही माना जाता है कोई क्रिया नहीं हो रही है प्रशक्त क्रिया की निवृत्ति अवदासन है इत्यादि वाक्य जो ब्राह्मण नंधव्य इत्यादि वाक्य में प्रतिषेधार्थ हम मनियामले इसी के प्रतिषेधार्थ हम मानते हैं यही इसमें प्रतिषेध हो रहा है नायक के द्वारा निराकरण हो रहा है मन्यामले बोलते हैं आप सर्वत्र ऐसा मानते हैं क्या तो बोलते हैं सर्वत्र ऐसा नहीं मानते हैं कुछ है जैसे कल मैंने कहा था ना ये नायक का पूरा प्रतिषेधार्थ कहीं कहीं नहीं है कहीं कहीं परिदास होता है तो प्रतिषेधार्थ और परिदास दो होता अभी इसके बारे में टीका में आएंगे विचार करेंगे तो उसमें जहां विशेष स्थिति है वहां तो पर अर्थ किया जाता है निषेध का और कुछ अर्थ तो होता है निषेध तो किया किन्तु तो और कुछ करने के लिए निषेध करता है इसलिए कहा अन्यत्र प्रजापति व्रता ये भाग्य ने ध्यान में रखा कि प्रजापति व्रत नाम का एक व्रत है उसमें कुछ निषेध किया है उस निषेध का प्रतिषेध में अर्थ नहीं है वो व्रत धारण करने में संकल्प करने में अर्थ है तो निषेध करने के अर्थ में आ रहा है ऐसा प्रजापति व्रत में है ये प्रजापति व्रत क्या है प्रजापति व्रत के बारे में बात पहले कहा गया आप लोग जानते हैं जो मीमांसा पिछले बार सुने हैं ये चतुर्थाध्याय मीमांसा सूत्र में चतुर्थाध्याय में तृतीय अधिकरण है चतुर्थाध्याय प्रथम पाद का तृतीय अधिकरण चतुर्थ अध्याय मीमांसा का बहुत विशेष अध्याय है यह मीमांसा और पूरा कर्मकांड का कुछ सार बताने वाला अध्याय उसमें जो चतुर्थाध्याय का प्रथम पाद है उसमें पुरुषार्थ और क्रदुअर्थ उभयार्थ और अनुभयार्थ अनुभयार्थ तो एक पक्ष में है बाकी तीन के बारे में विचार किया क्या पुरुषार्थ होता है क्या क्रदर्थ होता है और क्या उभ्या होता है इसको जानना अच्छा है इसलिए बताते हैं तब ये प्रजापति व्रत में क्या कहने जा रहे हैं समझ में आया प्रजापति व्रत तो वैसा ब्रह्मचारियों के लिए व्रत है नियम है संकल्प ये ये मनस्मृति के विधि अध्याय में जो कुछ कहा गया ब्रह्मचारी लोगों को उसी को पढ़ना चाहिए जानना चाहिए कि क्या क्या करना चाहे क्या नहीं करना चाहे अभी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अक्सली में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे बहुत सारे नियम है पूरा द्वितीय अध्याय मन स्मृति का ब्रह्मचारी का व्रत है तो ऐसा वो करने जाएंगे तो बहुत सारे ब्रह्मचारी जो है भाग जाएंगे नहीं कर पाए ऐसा लगता है जो कर सकता है करना चाहिए वहां की बात है ये प्रजापति व्रत वहां तो यहाँ क्या है कि ये अभी हम कह रहे थे ये पुरुषार्थ और क्रद्वर्थ और भया इसमें बहुत भ्रम है ये कर्मकांड को लेकर जो नियम कहता है वो नियम कोई भी नियम कोई भी विधि वेद में आता है दो प्रकार से ही आता है एक तो पुरुषार्थ संबंधी आएगा और दूसरा क्रद्वर्थ संबंधी आएगा ठीक है पुरुषार्थ का अर्थ होता है कि आपकी अपनी इच्छा से आप प्रवृत्त होने वाले थे या प्रवृत्त हो रहे हैं ऐसे स्थिति में वे कुछ करने के लिए और नहीं करने के लिए करता इसको बोलते हैं पुरुषार्थ संबंधी और दूसरा जो है क्रदुअर्थ क्रदु है क्रदु माने यज्ञ है यज्ञ का अर्थ यहाँ सारे नियम है यज्ञ संबंधी जितने भी नियम कहा गया है उसके अनुसार अब आप क्रदु कोई यज्ञ शुरू किया कोई संकल्प लेके दीक्षित होकर के कोई व्रत शुरू किया शुरू करने के बाद जो जो नियम कहा जाता है वो आपको करना ही पड़ेगा उसमें आप आगे पीछे का विचार नहीं कर सकते वो व्रत अंतर्गत है वो व्रत के अंतर्गत आ गया तो उसमें किसी को देने के लिए कहा तो देना पड़ेगा नहीं देने के लिए कहा तो नहीं देना पड़ेगा और उसमें बेली देने के लिए कहा तो बेली देना पड़ेगा और नहीं है तो नहीं देना पड़ेगा जैसा जैसा कहा वैसा ही करना है वैसा नहीं करेंगे तो उसका अर्थ नहीं होता यानी उसका प्रयोजन नहीं होगा ये होता है अब जैसा उदाहरण देके बता देंगे आपको एक जो है ना ये क्रद्वर्थ और पुरुषार्थ में एक तो जब क्रद्वर्थ होता है जैसे प्रयाजादि प्रोक्षणादि केवल क्रद्वर्थ दर्शपूर्ण मास का प्रकरण है दर्श पूर्ण मास और यजयदा ऐसा है दर्शपूर्ण मास स्वर्ग कहा स्वर्ग जो जाना चाहता है वो दर्शपूर्ण मास नित्य कर्म में करना चाहिए ठीक है और दर्श मास करने के लिए आप प्रवृत्त हुआ उसमें एक नियम आया प्रयाज अनुयाज करना चाहिए पंच और तीन अनुयाज होते हैं प्रयाज दर्श मास याग के पहले करने वाले याग है अंक याग है और अनुयाज बाद वाला अब ये कब कह रहा है आप दर्श पूर्णमास नाम के दो याग को करना आरंभ किया दृश्य में यानी अमावास्य में पूर्ण में मान पूर्णमास्य इनमें से कोई एक करने के लिए प्रारंभ किया तब वहां अनुयाज प्रयाज करने के लिए चलता अब आरंभ करने के बाद अनुयाज प्रयाज करने के लिए कहा तो अनुयाज प्रयाज तो आपको करना ही चाहिए क्यों ऐसा है क्योंकि अनुयाज प्रयाज का अपने आप में कोई फल नहीं वो दर्शपूर्ण मास का जो फल है वही आपको बोला ठीक है इसीलिए वहां जैसा कहा वैसा आपको अनुसरण करना पड़ेगा तभी फल होगा ये क्रद है उसका प्रत्यक्ष कोई फल नहीं दिखता इसी प्रकार व्रीहीन प्रोक्षति ऐसा वाक्य आया व्रीहियों को प्रोक्षण करना चाहिए दर्शा आपको पूर्णमा को परोड़ा सा बनाने के लिए वो चावल को कूट के तैयार करते हैं उसमें प्रोक्षण करना चाहिए कूटने के पहले प्रोक्षण करते हैं प्रोक्षण करने के बाद अवगंधी फिर बाद में कूटते हैं तो ये प्रोक्षण माने थोड़ा सा पानी निकाल के मंत्र बोल करके छिड़काव करें ये छिड़काव में कोई प्रयोजन नहीं दिखता चावल है चावल में थोड़ा सा पानी छिड़काने से क्या होगा कुछ नहीं होगा न चावल नीला होता है न कुछ होता है न कुछ प्रयोजन उससे सिद्ध होगा तो क्यों वो मंत्र पढ़ के डालना चाहिए ये फल आपको दिखाई नहीं देता किंतु वो करना पड़ेगा क्योंकि वो विधि के अंदर है? गए कुरोड़ा बनाने के लिए चावल को कूद करके आटा तैयार करना है उसके लिए ये प्रोक्षण आदि आवश्यक करना होता है ये क्रदोअर्थक होते हैं इसमें आप इधर उधर नहीं कर सकते ठीक है अब एक तो क्रदोअर्थक जितने भी हो गए सबको ऐसे समझना पशु बलि भी ऐसे है अब ज्योतिषोग में पशुधन दी आया वहां पशुओं को बलि देना चाहिए कहा अब वो ज्योतिषोम याग जो व्यक्ति करेगा उसमें पशुधन पशु बलि कहा है तो पशु बलि देना पड़ेगा उसके बिना ज्योतिषों को नहीं हो तो वेद कहता है उसको करने के लिए तो करना अब उसका लोग तो इधर उधर अर्थ कर देते हैं वो उसको नहीं समझने के कारण होता है क्योंकि कर्मकांड विषय के ज्ञान को तात्विक रूप से समझना है तो आपको पूर्व मीमांसा बढ़ना पड़ेगा पूर्व मीमांसा पढ़े बिना उसको कैसा प्रयोग करना है ये नहीं आएगा कल्पसूत्र पूर्व विभाग सब पढ़ना है खाली किताब पढ़ के समझ में आने वाली बात नहीं है वो क्योंकि ये जो विभाग ये कहा ना कृद्वर्थ और पुरुषार्थ अब आपको पुरुषार्थ बोल है समझ में आएगा पुरुषार्थ क्या है जैसे पुरुषार्थ जिसको कहते पुरुषार्थ का मतलब क्या है व्यक्ति के द्वारा जिसको चाहते हैं उसको पुरुषार्थ बोलते मैंने आत्मी जिसको चाहता है आत्मी की इच्छा व्यक्ति की इच्छा पुरुष की इच्छा तो पुरुषार्थ कहते हैं वो क्या होता है प्रयोजन होता है प्रयोजन ही एकमात्र इच्छा होती है और क्या होता है वो तो प्रयोजन क्या है फल है कोई भी कार्य करने का फल फल क्या होता है सामान्य रूप से सुख ही होता है सुख ही फल होता है तो इसलिए उसको पुरुषार्थ कहते हैं तो कोई भी याद का जो फल है वो पुरुषार्थ होता है ना फल का फल पुरुषार्थ है और वो क्यों पुरुषार्थ है क्योंकि रागादि रूप होता है वो राग से प्रवृत्त होकर क्या फल चाहते हैं स्वर्ग क्यों जाना चाहता है क्योंकि आप स्वर्गादि से विरक्त नहीं है स्वर्गादि से आरक्त है स्वर्गादि चाहते आसक्ति है, है। इसलिए आप स्वर्ग में जाना चाहते तो अब क्या है यहां आपकी स्वतंत्रता यहां आप स्वर्ग जाना चाहे तभी व्यक्ति करना नहीं तो नहीं करना स्वर्ग जाना चाहते हैं नहीं चाहते हैं चाह रहे हैं नहीं चाह रहे इसमें आप स्वतंत्र हैं। वो वेद नहीं कहता है तुम स्वर्ग जाने के लिए चाहो और फिर ये करो ऐसा नहीं कहता है चाहे कभी भी नहीं वेद विधि के का अंतर्गत नहीं आता है चाहो पुरुषार्थ के अंदर अंदर्गत है पुरुषार्थ के द्वारा राग के द्वारा जो करता है उसमें आप स्वतंत्र है क्रदुअर्थ में आप स्वतंत्र नहीं है इसलिए दोनों का ध्यान रखना क्रदुअर्थ में आप प्रवेश किया फिर आप स्वतंत्र नहीं है क्रदु में कैसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए लेकिन वो क्रदु में प्रवेश करने के पहले आप स्वतंत्र है ये क्रदु में करूं या नहीं करूं ज्योधि में करूं या नहीं करूं आपकी इच्छा है आप सारे त्याग करके ले संकते ये भी आपकी इच्छा है वो नहीं कहता है वे मत करो लेकिन क्रधु अर्थ हो तो फिर विशे, विशेष विचार नहीं करो जैसा बोला वैसा करो यदि क्रधु में जाना नहीं चाहते तो आपकी इच्छा है वो पुरुषार्थ के अंदर में ये बाहर हो गया तो पुरुषार्थ के अनुसार स्वर्ग आदि जो हो गया वो पुरुषार्थ है मतलब सारे फल जितने भी फल है वो सारे पुरुषार्थ तो क्योंकि राग आदि के प्रेरित के होता है और दर्शपूर्ण मासादि याग भी होगा दर्श पूर्णमास आदि याग भी पुरुषार्थ इसलिए है क्योंकि उसी याग से आप फल चाहते हैं इसलिए याग आदि भी पुरुषार्थ हो जाता है तो करना नहीं करना ये आपकी इच्छा अनुसार है पहले एक ने कहा इसको पुरुषतंत्र जिसको कहते हैं वही पुरुषार्थ कर्तुम कर अकर्तुम अन्य था अकर्तुम उसमें रहेगा अब करना चाहते तो कर सकते नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते ये है पुरुषार्थ की विधि तो पुरुषार्थ में ये जो ब्राह्मणों न बंधव्यलज्जन भक्षये मां हिंसा सर्वा भूतानी इत्यादि सारे ये पुरुषार्थ के नियम के अंतर्गत आता है क्रदर्थ नियम के अंतर्गत नहीं इसीलिए इसमें कोई विकल्प नहीं होगा विकल्प है से होता तो विकल्प नहीं होता अब क्या है ब्राह्मण को मारने आप जा रहे थे कहीं वेद विधि के अंतर्गत तो नहीं जा मान रहे थे ब्राह्मण को आप मारने जा रहे थे अपने राग के कारण ब्राह्मण से कुछ हड़कना चाहता था इसलिए आप ब्राह्मण को मारने जा रहे थे तो ये आप ब्राह्मण से शत्रुता रखा ये राग द्वेष के कारण डा है ये पुरुषार्थ के अंतर्गत है इसीलिए वो जो निषेध किया उसको आप करने जाएंगे तो आपको पाप लेंगे इसी प्रकार आप अपने लिए खाने के लिए मांस खाने की इच्छा से यदि कोई पशु को आप मारेंगे तो आपको पाप लगेगा क्योंकि माघ हिंसा सर्वाभूदानी वेद बोलता है ये पुरुषार्थ की दृष्टि से बोलता है वो उन्हें मार नहीं सकते किंतु वहीं कहा मां हिंसा सर्वाभूदानी अन्यत्रीर्थेभ्य कहा अन्यत्र तीर्थेभ्य कहा तीर्थम वहां, वहां होता है याग में पशु को मारने के लिए कहा तो मारेगा तो वहां हिंसा नहीं होगी क्योंकि वो याग के अंतर्गत विधि हो जाता है उसमें नहीं होता है बाहर नहीं कर सकते तो पुरुषार्थ जो संबंधी विधि और निषेध पुण्य और पाप को लाता है क्रदु के अंतर्गत जो होगा उसमें पुण्य पाप नहीं है वो मुख्य फल में जाके मिल जाता है जिस पुण्य के लिए आप क्रदु कर रहे हैं उसका फल मिलेगा और वो पुण्य चाहने वाले पुरुष होता है वो पुरुषार्थ के अंतर्गत आएगा समझ रहे ना दोनों भी विभाग अलग अलग होते हैं इसीलिए ये दोनों विभाग को समझना चाहिए कई लोग ये समझते हैं माघ हिंसा सर्वा गोदा नहीं लेने से कहीं भी हिंसा नहीं करना चाहिए आग आदि में हिंसा नहीं है ऐसा बोलते लेकिन पूरा कर्मकांड में आप कहीं भी पढ़िए कोई कल्पसूत्र देखिए कहीं भी देखिए तो स्पष्ट उस रूप से उसके बारे में बहुत लंबी लंबी चर्चा है शतपद ब्राह्मण में अश्वमेध का इसका सब जो कितना लंबा है राजसु या इत्यादि का तो ये ये सारे ऐसा तो नहीं हो सकता है तो स्पष्ट रूप से था वो याद के अंतर्गत था ये विभाजन नहीं चाहने के कारण वो कंफ्यूजन हो गया अब करना चाहते तो करो नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं करो ये कोई बात नहीं तो ये पुरुषार्थ के अंदर अंतर्गत है अब पुरुषार्थ के अंदर अंतर्गत आने से जो आपकी इच्छा है वो इच्छा वहां मुख्य हो जाती है इसीलिए आप इच्छा करो न करो ये आप स्वद्र होते हैं इसके विषय में हम मीमांसम विस्तार से वहां आए कई अधिकरण आया उसके विषय में बात किया और तीसरा एक कॉडी का होता है उभयार्थक उसे कुछ क्रदु के लिए होता है कुछ पुरुषार्थ के लिए होता है जैसे आहार अहर अग्निहोत्र जो भिया प्रतिदिन अग्निहोत्र करना चाहिए ये त्रैवर्णी का कर्तव्य होता है त्रैवर्णी को दीक्षित होकर के प्रतिदिन अग्निहोत्र करते हैं वो ग्रस्त होगा तो करेगा अग्निहोत्र करने का नियम तो ये अग्निहोत्र में दधनाजुहोदी देही से एक आहुदी डालना पड़ता है ये अग्निहोत्र ये दधना जुहोदी ये जो विधि है ये क्रद्वर्तक है कि आप अग्निहोत्र हवन कर रहे हैं तो आप दही से हवन करना चाहिए ये मजबूरी से करना पड़ेगा तभी अग्निहोत्र संपन्न होगा क्रद्वत्त विधि है इसलिए इसमें विकल्प नहीं।, नहीं करने की कोई बात है उसके साथ में आया दघना जुहोदी इंद्रिय कामस्य अब वो इंद्रिय कामस्य बोलने के कारण इंद्रिय में सामर्थ्य चाहता है अब उसका इंद्रिया कमजोर हो गया शरीर कमजोर हो गया उसमें सामर्थ्य चाहता है तो विशेष रूप से दही का हवन करता है तो यह से दही का ही दो प्रयोग हो गया एक तो इंद्रिय काम है वो इंद्रिय काम जो है पुरुषार्थ में आता है वो इंद्रिय की शक्ति चाहता है तो विशेष रूप से करे नहीं तो सामान्य है तो दोनों स्थिति में क्या होगा करना होगा वो इंद्रिय काम करना है तब तो विशेष रूप से करेगा ऐसा करके वहां विशेष विधि आया तो इसीलिए जो हो इत्यादि को पूर्व पक्ष मीमांसा में उभय मानते क्रद्वर्थ भी मानते एक समय क्रदर्थ है दूसरे समय वो पुरुषार्थ करना चाहे तो कर सकते नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते तो पुरुषार्थ और एक और है जो अनुभयार्थक मानते क्रदर्थक भी नहीं है पुरुषार्थक भी नहीं है ये कौन होता है जितने भी साधन नित्य कर्माते ये नित्य कर्म को अवश्य कर्तव्य के रूप में मानते हैं ये क्रदुअर्थक भी नहीं है पुरुषार्थक भी नहीं है ऐसा मानते जैसे हमारे संध्या आदि होता है और ये अध्ययन होता है स्वाध्याय अध्येद्य त्रय वर्णी के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों के लिए स्वाध्याय अध्येयव्य कहा ये तीनों को साधन रूप से मानना ये अनुभयार्थक मानते हैं इसको अवश्य करना ही चाहिए तो अध्ययन साधना आदि जो है अनुभवार्था ऐसा कुछ लोगों का मत है ठीक है ना अब इसी को इसलिए हमने यहाँ सुनाया यहाँ जो आ रही है प्रजापति व्रत इसी का विस्तार करेंगे उसका। का प्रजापति व्रत का प्रसंग स्मृति के अनुसार वेद में भी आया तैतरी आदि में आया वहां एक वाक्य आया है नी छेद उद्यन आदित्यम न्यादम कदाचन उदित होता हुआ अरुण वर्ण का आदित्य का दर्शन नहीं करना चाहिए अस्त होता हुआ अरुण वर्ण का आदित्य nice. का दर्शन नहीं करना चाहिए ये दोनों का ये ब्रह्मचारी का व्रत है ये उदित होता हुआ जो उदित हो रहा है आदित्य वो अरुण वर्ण का आदित्य उसका दर्शन उसको देखना नहीं चाहिए और अस्तादय को जो जा रहा है अरुण होने के बाद उसको नहीं देखना चाहिए किंतु जो आप संध्या करते समय अर्घ्यादि देते हैं उस समय आदित्य को देखते हैं विशेष तिथि में देखा जाता है लेकिन वो अरुण का आदित्य का दर्शन नहीं उसको नहीं देखना चाहिए ये ब्रह्मचारी का व्रत है दोनों समय नहीं देखना चाहिए अब इस व्रत में ये प्रजापति व्रत नाम इसी का है इस प्रकार जो कहा गया यही है ब्रह्मचारियों के लिए है तो इसमें इतना कहने के बाद में यहां देखो दोनों जगह ना आया है समस्या तो इसी को लेके है ना इच्छेद उद्यम द्छेद मत देखो ऐसा कहा नहीं देखो कहा ना लगा हुआ है वहां निषेध है और ना अस्तम अस्तम अस्तादल को जाता हुआ सूर्य को भी नहीं देखना चाहिए कहा तो ये दोनों कहा है इसलिए उदय में जो संध्या करेंगे वो उदय के बाद ही संध्या करेंगे और जो सूर्य उदय के पहले संध्या करेंगे वो अरुणोदय के पहले ही संध्या समाप्त करेंगे ये है क्योंकि दोनों विकल्प है आप संध्या सूर्योदय के पहले भी कर सकते हैं सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं किन्तु ये अरुणोदय को अलग कर देना चाहिए ऐसा मान अब उसमें सूर्योदय को पहले करना सबसे उत्तम मानते हैं नक्षत्र रहते हुए संध्या आरम्भ कर देना ना अच्छा मानते हैं और सूर्योदय के बाद मान मांत करना मध्यम कौड़ी का मानते हैं अब ये भी आपको मनमानी नहीं कर सकते ऐसा नहीं कि एक दिन सुबह उठ गया तो सुबह कर लिया आ, नहीं तो कहीं जाना होगा तो सुबह कर लिया और बाद में देर से उठ गया फिर देर से कर लिया ऐसा नहीं होता है संध्या का जो काल है उसमें पहले आपको निश्चय करना है जब आप दीक्षा लेते समय आपको निश्चय करना है कि मैं सूर्योदय के पहले करूंगा तो आपको आजीवन सूर्योदय के पहले ही करना पड़ेगा ऐसा नहीं कभी सूर्योदय के पहले कभी बाद ऐसा नहीं हाँ उदितु हो दी अनुदिदे चुहो इसके बारे में विचार किया है कि उदिद में करो या अनुदिद में करो तो ये विकल्प दिया तो कभी भी कुछ कर सकता है क्या ऐसा बोला ऐसा नहीं यद्य भी विकल्प वेद ने दिया है आप उनमें से एक सुनने के लिए स्वतंत्र है किंतु जो चुना गया है उसको अनुवर्तन करना उसको बार बार नहीं बदल सकता अब तो मनमानी हो जाएगा आजकल तो ऐसे कर रहे लोग कभी उड़ गया तो क्या नहीं उड़ गया तो किया नहीं समय मिल गया तो किया कहीं भंडारा कार्यक्रम नहीं है तो संध्या किया है तो गुरु भी भाग लिया ऐसा सब होता है ये इसी को कोई समझा नहीं करते ये तो कोई मान्यता नहीं ये दोनों में से एक चुनना है ऐसे स्थिति में यह बता रहे हैं कि न्छेद उद्यम दम ये कहा अब यहाँ जो नकारता है ये पूर्ण रूप से प्रतिषेध ऐसा दिखता है कोई क्रिया वहां नहीं है जैसा अभी कहा गया ना अभाव रूप क्रिया है अभाव मैंने वहां है ही नहीं ऐसा करना ही नहीं उदासीन भाव है तो ये उदासीन भावार्थी यहाँ आएगा कि नहीं आएगा ये यह है यहाँ समस्या। इसलिए भाषिकार ने अंत में जोड़ दिया ना अन्यत्र प्रजापति पदे प्रजापति पद को छोड़ करके क्या होगा उदासीन भाव प्रतिषेध होगा कहा इसका मतलब ये प्रजापति व्रत में ऐसा नहीं है तो क्या क्यों नहीं है क्योंकि ये जो न इच्छेद उद्यम दम आदिम न अस्तम ये जो आया है इसके पहले वहां एक प्रकरण शुरू किया वहा प्रकरण है तत्व व्रतम इतर वहां से आरंभ किया ये ब्रह्मचारी जो दीक्षित हो गया उपनयन कर लिया उसका ये व्रत है अब जितना लंबा चौड़ा हम बता रहे हैं वहां 200, 250 से ज्यादा श्लोक है सारे में बता दिया कि कैसा नमस्कार करना चाहिए कैसे पूजा करनी चाहिए कैसे सब करना चाहिए कैसा उठना कहना सब बैठना सब कुछ कहा तो ये जो कहा है वहां से शुरू किया तस्व्रतम ऐसा शुरू उसके बाद में ये कहा गया अब वो व्रतम कहने पर वो कर्तव्य हो जाता है व्रदम का अर्थ क्या होगा कहीं भी व्रत शब्द आएगा तो क्या होता है व्रत मैने अनुष्ठेय विधानी ये अर्थ होगा ये अनुष्ठेय रूप से मानना चाहिए और दूसरा अर्थ व्रत का होता है संकल्प कर्तव्य व्रत जब भी हम बोलते हैं संकल्प होता है एक आदेशी व्रत मैंने एकादशी को भोजन नहीं करेंगे यह संकल्प होता है संकल्प को व्रत करते हैं एवं तो रूपा संकल्प एक प्रकार का संकल्प होगा तो उसका उसका व्रत कहा जाता है जैसा भी ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया था वो उनका व्रत है राम जी ने एक पत्नी तो व्रत धारण किया था संदल वो उनका संकल्प था एक ही पत्नी रखेंगे दूसरे शादी नहीं करेंगे यदि तो वे क्षत्रिय होने के नाते वो आने की शादी कर सकते थे किन्तु नहीं किया एक पत्नी व्रत का धारण किया जी से जिसे जो प्रेम था उसको प्रकट करने तो जो भी है ये व्रत होता है संकल्प लेते हैं संकल्प का पालन करना व्रत होगा अब वो ब्रह्मचारी का व्रत है तस्य व्रत मैं ऐसा शुरू में कहा बाद में नहीं करो नहीं करो नहीं करो बोला तो इसमें विरोध हो रहे ना नहीं करने में तो कुछ नहीं करना है और पहले कहा कि मैं करने जा रहा हूं अमुक अमुक आमग चीज करूंगा ये संकल्प लिया था उन्होंने तो करूंगा बोला और नहीं करने के लिए बोला नहीं करना मतलब उदासतीन है ऐसे भाव में होगा तो कुछ नहीं कर रहा ऐसा हो जाएगा तो ये दोनों में विरोध है समझिये माया क्या विरोध है एक तो वो संकल्प क्या लिया था कि मैं इन चीजों को करूँगा काफी ब्रह्मचारी है ब्रह्मचारी मतलब समेत कपड़ा पहन लिया या जमी पहन लिया छिगा रख लिया फिर ऐसा चला तो ब्रह्मचारी नहीं होता है। ब्रह्मचारी का मतलब क्या है वो सारे जो व्रत बोला है वो व्रत का धारण करने पर आप ब्रह्मचारी होंगे वो व्रत का धारण नहीं करने से वो आप तो खाली दिखाने का कपड़ा पहना है यही मान सकते हैं तो सन्यासी भी ऐसे है सन्यासी बोले तो सन्यासी का व्रत जो नियम बोला है उसका पालन करे तो सन्यासी रहेगा रहे नहीं तो संस नहीं क्योंकि नाम किसका दे रहा है व्यक्ति को नहीं दे रहा है नाम तो उस व्रत धारण करने वाले को दे रहा है वो व्रत वहां मुख्य होता है इसलिए आप ब्रह्मचर्य जा करके जब व्रस्त में जाते हैं तो आप ग्रहस्थ हो जाते हैं व्यक्ति तो वही रहा ना अब अलग व्रत धारण कर लिया आपने आश्रमांतर में गया तो आश्रम का दूसरा व्रत हो गया तो यहां ये व्रत करने के बाद में बाद में निषेध कर दिया तो अब क्या करना चाहिए प्रश्न आता है तब वहां ये निर्णय लिया देखो इसका अर्थ क्या होता है येदावदा सात का फल का वहाँ क्या कहते हैं कि वो ब्रह्मचारी जो बने संस्कार किया अब वो दीक्षित व्रत को धारण करेगा वो व्रतों का धारण करने मात्र से ही उसका सारा पाप कट जाएगा क्योंकि ब्रह्मचारी के लिए कोई आदि यागादि कर्तव्य नहीं होता है बाकी कुछ कर्तव्य नहीं होता ब्रह्मचारी का कर्तव्य यही है जो मंत्र दीक्षा में गायत्री आदि मिला हुआ है उसी को जप करना और स्वाध्याय करना और सेवा करना गुरु सेवा करना स्वाध्याय मतलब जो स्वाध्याय के लिए जो जो कार्य करना वो करना यही उसका कर्तव्य होता है और कोई कर्तव्य उसका नहीं होता कितने कर्तव्य में उनका ब्रह्मचर्य जीवन पूरा हो जाता है अब इतना करते समय वो कोई पुण्य कार्य तो नहीं कर रहा है ऐसा दिखता है तब बोलते हैं कि एदावधा घेव एनतायुक्त ध्वर इतने व्रत का वो धारण करते जाने से ही अपने आप उसका पाप कट जाएगा बाद में वो पुण्यवान अपने आप हो जाएगा जो नित्य कर्म करते जाएगा सेवा करते जाएगा और स्वाध्याय करते जाएगा इतने से हो जाएगा ये व्रत का फल बताया अब फल भी बता रहा है और सत्य व्रतम भी बोल दिया और उसके बाद न ईक्षतम आदित्य बोल दिया अब इसलिए वहाँ टेक्निकली समस्या है बाकी सामान्यतः तो वो व्रत है तो समझ लेंगे लेकिन शब्द के दृष्टि से निषेध हो गया ना निषेध तो कोई कर्तव्य नहीं होता अब क्या करेंगे तब वहां ये निश्चय किया कि ये जो व्रत है ये व्रत रहने के कारण उसका ये मन में ऐसा विचार आएगा कि ये ब्रह्मचार्य मन में सोचेगा कि मैं कभी भी आदित्य को नहीं देखूंगा उसको कहा गया आदित्य को मत देखो न इच्छेद ये निषेध किया वो निषेध से क्या वो लेगा निषेध से ये लेगा कि मैं उस समय आदित्य को नहीं देखूंगा आ, नहीं देखेंगे अभी आजकल तो है ना जो मोबाइल में फोटो खींचने का सबका ये है आ, वो फोटो वो खींचने के लिए जाते हैं फोटो खींचता है तो करता है ये सब ब्रह्मचारी के लिए नहीं कहा ब्रह्मचारी फोटो खींच नहीं सकता है वो आपको बाद में बताएंगे क्योंकि उनको ये कहा गया है कि ये प्रकाश जो होता है सूर्य का प्रकाश प्रकाश को वर्षा को या किसी चीज को आप जो है उसमें कोई कार्य जो विधान नहीं किया ऐसा कार्य आप नहीं कर सकते मतलब इनकी निंदा हो जाएगी है ना जैसे आप नदी में स्नान करने जाएंगे नदी में स्नान करने का नियम है नदी में नंगा होकर स्नान नहीं करना चाहिए नंगा होके स्नान करेंगे वो नदी स्नान की निंदा मानी जाएगा ऐसे कहा है तो वो स्नान तो कर रहे हैं सब लोग स्नान कर रहे हैं लेकिन स्नान करने का कर नियम के अनुसार होता है इसी प्रकार वो वर्षा है वर्षा काल में कैसे रहना है वो बताया है यदि वो नहीं करेंगे तो वर्षा की निंदा हो जाएगी और वर्षा न निंदे व्रतम तबंदम न निंदे तद ऐसा बोला है हुआ आदित्य का ये प्रकाश की निंदा नहीं करनी चाहिए वो व्रत है और वर्षा की निंदा नहीं करनी चाहिए वो व्रत है इसलिए मजाक के लिए प्रकाश का वर्षा का या किसी का उपयोग नहीं करना चाहिए ये ब्रह्मचारी के लिए व्रत है सब जगह है न निष्ठि वेद तद हाँ अग्नि के सामने पीछे बैठ करके अग्नि के सामने पीछे देखना नहीं वो व्रत है और झूकना नहीं जहां कोई अग्नि का है कोई देव संबंधित स्थान है वहां झूंना नहीं इत्यादि इत्यादि बहुत भोला है तो ये सारे तस्व्र तस्व्र व्रत है यह कहा तत्त उपासना के लिए भी है वहां विशेष उपासना भी वहां है इसीलिए ये निंदा के हिसाब से आएगा अब ये संकल्प लेगा कि यह तस्व्रतम शुरू में करने के कारण जो जो कहा गया है वो सब तद धारण के रूप में संकल्प में परिणत होगा इसलिए न इच्छेगा ये जो वो ब्रह्मचारी मन में संकल्प लेगा कभी मैं सूर्य को यानी उदय उदित होता हुआ अरुणोदय को देखूंगा नहीं ऐसे संकल्प ले संकल्प उसका व्रत हो जाए तब क्या हुआ है कि जो नकार का निषेध किया वो संकल्प के रूप में परिणत हो गया इसका मतलब नकार को पूरा नकार निषेध नहीं माना है उसको संकल्प रूप में परिणत किया इसलिए हम परिदास अर्थ होता है पूरा निषेध अर्थ नहीं है वो अन्य अर्थ तो में संकल्प के रूप में परिणत हो गया वो करना नहीं है ना उसको किंतु करना है कुछ क्या करना है मैं देखूंगा नहीं ये संकल्प करना है उसको ये कर्तव्य हो गया इसीलिए भाष्यकार हाँ प्रजावधि वृद्ध अन्यत्र प्रजापति व्रद्ध का ये प्रजावधि वृद्ध में तो निषेध में हो रहा है ऐसा निषेध करके इसको बदल लेना चाहिए किंतु इसको छोड़ करके प्रजावधि व्रद्ध को छोड़ करके अन्यत्र निषेध का अर्थ अभाव ही होता है कहीं भी ऐसा ये नहीं होता अभाव ही होगा ऐसा करता है क्योंकि ये इसमें अंदर है ये दो तो प्रजापति व्रत के अंदर कहे ना ये प्रजापति व्रत कृत्थक है इसलिए मैंने कृतवर्थक बताया क्रदो अर्थक बताने से आप अपने आप नहीं बदल सकते और ब्राह्मणों न मंतव्य पुरुषार्थ के अंतर्गत है वो क्रदो अर्थक नहीं है ये प्रजापति व्रद्रदम से लेके उसका नियम बता रहे हैं ना आप उस दीक्षित नियम के अंतर्गत आ गया दीक्षित नियम के अंतर्गत आना एक प्रकार का वो क्रोधो के अंतर्गत है आप दीक्षा न लेंगे आपकी इच्छा दीक्षा नहीं ले रहा है कई लोग प्राप्त होते हैं आजकल तो ब्राह्मण लोग भी जो है जन्यू नहीं पहन रहे फीका नहीं लग रहा कुछ नहीं है वो ब्राह्मण का अपने जो कर्तव्य है वो भी नहीं कर रहा है और दूसरे का कर्तव्य कर रहा है और दूसरा भी उसका उल्टा कर्तव्य कर रहा है कोई दुकान चला रहा है कुछ कर रहा है कुछ कर रहा है ऐसे होता है हाँ खाली जो है जब शादी करने का समय आता है उस समय जन्यू डाल देते है बाद में निकाल देते उस समय को तो कर्म में डालना पड़ता है इसलिए डालते है बाकी कोई काम उससे मानते नहीं ये सब गलत है इसको सब प्राप्त कहते हैं उनका सब अन्य के जैसा वो ऐसे जो किया है उनको सूत्रवत मान लेना चाहिए वो कोई काम का नहीं रखता उनको जो है ऐसा कहा गया है ऐसे ब्राह्मणों को कभी भंडार आदि भोजन आदि में नहीं बुलाना चाहिए यानी जो ये होता है श्राद्ध आदि होता है वो श्राद्ध भोजन करने अर्ध नहीं होते ऐसे ऐसे कहा गया जो भी है लेकिन इस विषय का विशेष विचार यहाँ इसलिए है कि तस्य तस्व्रतम करने के कारण वो दीक्षित के अंतर्गत आ गया तब आपको वहां करना ही होगा करने के हिसाब से इस न इक्षेता को अर्थ को कम करना पड़ेगा जो निषेध किया उसको बदल के संकल्प में रूप में अर्थ लेंगे ये प्रजापति व्रत में केवल प्रजापति व्रत में विशेष प्रजापति व्रत क्या है क्रह्मचारियों के लिए ये जो व्रत न इच्छेद आदित्यम इसी का प्रजापति व्रत नाम दिया मनुष्य विद्यालय ठीक है अच्छा एक पंक्ति और तस्मात पुरुषार्थ अनुपयोगी उपाख्या भूदार्थवाद विषय आनर्थक्यभिधान द्रष्टव्य तस्मा पुरुषार्थ अनुपयोगी इसीलिए क्या निर्णय हुआ कि वाक्य को लेकर के विचार करने पर यह निर्णय हुआ कि पुरुषार्थ उपयोगी नहीं है तो पुरुषार्थ अनुपयोगी पुरुषार्थ का कोई उपयोग नहीं आता आयुक्त जब उपाख्यादि उपाख्यान आदि कथाएं होती है जो बहुत सारे कथाएं हैं वेद में आया बहुत सारी कथाएं हैं वो अथवा रूप में उन कथाओं का भूदार्थवाद विषय ये सब भूदार्थवाद विषय होते हैं वो कथा में कोई इंद्र के बारे में कथा होगी क्या कोई ब्राह्मण के बारे में कथा जो भी होगी वो कथाएं जो है अनर्थक होते हैं अनर्थक जाक उनको अनर्थक कहा गया एक कहा की बात कर रहे हैं यहां नहीं वो आमनाय से क्रिया आनर्थक्य मदनाथ नाम तस्माद अनित्युच्च सूत्र में वो के कहा गया किसको कहा गया इनको कहा गया पुरुषार्थ में उपयोग नहीं आने वाले हो और कथा आदि के रूप में हो भूतार्थवाद हो उन विषयों का अनर्थक्य का चिंतन वहां हुआ है अभी हमारे इसके विषय में नहीं हमारे ब्रह्म विद्या में तो ये पुरुषार्थ हो है ये अन्य चिंतन इसमें नहीं किया और ये उपाख्यान नहीं है कथा नहीं है कोई एक कोई ब्रह्मा जी की कथा बता रहा है ऐसा तो नहीं है इसीलिए ये भूदार्थवाद होने पर भूदार्थ विषय के चिंतन होने पर भी ये पुरुषार्थ के उपयोगी है और कथानक नहीं है इसीलिए इसका अर्थ तो होता है और वहां जो अर्थ नहीं है कहा गया इसका कहा इसलिए भाष्यकार उसको स्पष्ट कर रहे हैं पूर्व तो उसी को लेकर यहां भी आ रहा है उसी को लेके वहां भी जाना चाहते दोनों को एक मान रहे हैं ऐसा नहीं मानना चाहिए ये कहा तो जाते हैं। जाते हैं हैं। तो पे है। किसका नए हैं हैं जो जाते उसके बारे में कहेंगे अभी काम तो विधिवाक्यस्थ विधि द्रव्यादिशबा शुद्ध सिद्धांतता इत्युक्तम आ पहले तक जो कहा गया उसी के बारे में पूरा पुनराख्यान किया इसकी टीका देखिए कृदे निषेधेषु भावाषय निषेधेशु भावाभातिवृत्त भावा, तदविनाभूत कार्यमेंवर्त मह ब्राणो न मंदव्य अब देखिए और एक विषय इसमें आ गया ये जो जहां भी कर्म होता है प्रवृत्ति होती है प्रवृत्ति होने के पहले प्रवृत्ति किसी भी प्रवृत्ति में आप प्रवृत्त होते हैं उसका कारण होता है कि किस प्रवृत्ति में कैसा प्रवृत्त होना है उसके लिए एक कुछ कुछ तो होता है आपके अंदर भावना होती है तब आप प्रवृत्त होते हैं लेकिन वो भावनाएं क्या है इसमें कहा गया एक तो पहले आपको कोई भी प्रवृत्ति करने के लिए जैसे स्वर्ग में जाने के लिए आप प्रवृत्त हो रहे हैं उसके लिए याद करने जा है। रहे हैं इसमें क्या क्या रहेगा भोजन करने के लिए आप तो प्रवृत्त हो रहे हैं इसमें क्या क्या रहेगा अब देखो इसमें एक है पहले तो इष्ट साधनत्व बुद्धि होती इसको कहते हैं शोभना बुद्धि इष्ट साधनत्व पहला है और उसके बाद में कृति साध्यत्व दूसरा इष्ट साधनत्व तो क्या होता है कि हम कुछ चाह रहे हैं वो जो चाह है जो विषय है प्राप्त करना चाहते हैं जो विषय है वो इससे प्राप्त हो जाएगा इष्ट है स्वर्ग इष्ट है भोजन उसको इस साधन के द्वारा हम प्राप्त करेंगे तो वो बुद्धि हो जाएगा, तो वो साधन हमारे निष्ट हो जाएगा अपने आप क्योंकि तो इष्ट है सुख सुख का जो साधन होता है उसमें हमको राग होता है राग और सुख एक नहीं है राग जो है आसक्ति है सुख विषय में संबंध करने वाले अनुकूल वेदनीय सुख होता है वो अनुकूल वेदनीय में जो विषय रहेगा उसमें राग होता है ठीक है राग अनुकूल होता है लेकिन अनुकूल विषय का संबंध है विषय से मतलब नहीं है हमको विषय से होने वाले फल से मतलब है स्वर्ग से क्या मतलब है स्वर्ग से मतलब नहीं स्वर्ग में सुख होता है इसी से हम स्वर्ग जाना चाह रहे हैं भोजन किसके लिए है तृप्ति के लिए है सुख के लिए तो इसी प्रकार पहले इष्ट साधनता वृद्धि होगी ठीक है अब उसके बाद में आप चिंतन करेंगे कि ये इष्ट साधन तो है किंतु ये कृति साध्य है कि नहीं है यह कृति होता है कृति मतलब प्रयत्न आप जानते हैं तर्क संग्रह पड़ा हुआ है प्रयत्न को कृति बोलते हैं, प्रयत्न है अंदर से प्रयत्न होता है वो अंदर से निकलता है ये कृति के द्वारा साध्य है कि नहीं है ये चिंतन करेगा दूसरे नंबर में जैसा अभी चंद्रमा इष्ट साधन है चंद्रमा बहुत सुंदर दिखता है समझता है वो हमारे घर में रहे तो बहुत अच्छा है ये तो साधन बुद्धि तो, तो है चंद्रमा को ला करके आपने शोकेस में लगाए तो बढ़िया रहेगा तो साधन बुद्धि तो है किंतु उसमें कृति साध्यत्व नहीं है चंद्रमा को आप पकड़ के ला नहीं सकते खाली इच्छा करने से कुछ नहीं होने वाला है तो इष्ट साधनत्व कृति साध्य कृति साधित्व के बाद अब आप समझ गया कि ये होना संभव है स्वर्ग में हम जा सकते हैं भोजन बना के खा सकते हैं ये होना संभव है हमारे प्रयत्न के अंतर्गत है प्रयत्न मतलब पुरुषार्थ है हम अपनी शक्ति से वो कर सकते हैं ऐसी बुद्धि आपके अंदर आ गई अब उसके बाद आप क्या करेंगे उसके बाद ये चिंतन करेगा कि हम जिन जिन साधनों को जुटाएंगे ये कार्य को सिद्ध करने की ये ऐसा तो नहीं होगा कि हम साधन जुटाने जाएंगे और हम सुख के लिए प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन उल्टा दुख हो जाएगा बहुत बड़ा दुख हो जाएगा ऐसा चिंतन करेंगे जो जो साधन हम अपनाने जाएंगे वो साधन बाद में कोई दुख को तो पैदा नहीं करेगा अब इस समय तो सुख पैदा कर रहे हैं जैसा मीठा खाते वो लोग बहुत मीठा खाएगा मीठा तो इस समय सुख को पैदा कर रहा है लेकिन बाद में वो दुख को पैदा करेगा बीमारी पैदा कर सकता है पेड़ जो खाने वाले जो है पेट भर के खा लेते हैं बाद में बीमार होकर के हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है अब खाने में कोई कंट्रोल नहीं है बीमार तो है अब वो खाते जाते हो तो क्योंकि आगे का सोचता है अब वो स्वादिष्ट लग रहा है खा रहा है बाद में क्या होगा देखे जाएगी दवाई खाएंगे ऐसी सोचता है तो वो तीसरे नंबर में वो सोचने लगता है बुद्धिमान आदि बलवद अनिष्ट असंयोगित्व तीसरे में आएगा कि ये सोचेगा कि ये हम करने जाएंगे तो बाद में परिणत होकर कोई बलवत अनिष्ट तो नहीं होगा ऐसा सोचेगा यदि बलवद अनिष्ट होगा तो बाकी पहले वाला दोनों छोड़ देगा पहले वाला इष्ट साधन नहीं रहेगा कृति साध्य होने पर भी उसमें प्रवृत्त नहीं होगा क्यों आगे जाकर भयंकर दुख होने वाला है अब तो सुख होगा तो बाहर भी नहीं हो जाएगा इसलिए बलवद्ध अनिष्ट असंयोगित्व तीसरा नंबर में सोचेगा इतना हो गया अब समझ में आ गया बाद में कोई बलवत अनिष्ट भी होने वाला नहीं है ठीक है सुख भी मिलेगा स्वर्ग तो जाने के लिए आप जितनी करेंगे अम्निभोदरा जो भी करेंगे उससे कोई अनिष्ट आगे होगा नहीं जो तो भी शास्त्र विहिध है उसमें कोई अनिष्ट होने की संभावना नहीं है ऐसा करके निश्चय हो गया तो तीन सिद्ध हो गया साधन प्रति तो साधन और बलव अनिष्ट असंभोगी हो अनिष्ट से संबंध नहीं है उसके बाद में फिर आप जो है उपादान प्रत्यक्षत्व है अब जितने साधन हमको चाहिए अब अश्वमेध करना है बहुत साधन चाहिए बहुत पैसा खर्च होता है आजकल अश्वेध करना है तो करोड़ों रुपया खर्च हो जाएगा तो उतने साधन इतने उपादान हमारे पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा कि मैं ये करने के लिए सामर्थ्यवान हूं या नहीं जैसे इजिश्ठ ने करने प्रयत्न किया तो ऐसे ही बहुत विचार विमर्श हुआ राजस्वी कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगी अभी हमारे पास इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा कोई भी कार्य करने के लिए उपादान प्रत्यक्ष देखते बलबल अयुक्त समय तो नहीं है लेकिन उपादान हमारे पास हम सामर्थ्यवान है कि नहीं है अब सामर्थ्यवान भी है ये चार सिद्ध हो गया तब आप प्रवृत्त हो जाते है ना अब उपादान होना चाहिए उसमें अधिकारी तो आज भी आता है कि मैं ये करने के लिए अधिकारी हूं या नहीं कई अधिकारी नहीं होते तो करेगा तो फल नहीं मिलेगा तो वो भी सोचता है कि तो यह चिंदन को चार भाग में विभक्त किया ये चार में से जो दूसरा नंबर है कृति कृति के बारे में कर रहे हैं कृति कृदय भावार विषय निषेधेश् भावार्थ अभाव कृति जो होता है प्रयत्न प्रयत्न भावार्थ विषयक है भावार विषय का अर्थ क्या होता है ये क्रिया जो संबंध होती है क्रिया मात्र को भावार्थ भावार जो क्रिया है है वो कुछ ना कुछ क्रिया होती है क्योंकि लह कर्मणि भावे चकर्म के भा ये सूत्र है व्याकरण लह कर्मणी चा से कर्तरी भावे कर्तरी ऐसा होता है वहां सकर्मक और अकर्मक धातुओं का विचार किया सकर्मक धातु होगा तो कर्तरी और कर्मणि में दोनों में प्रत्यय ला प्रत्यय लगता है और अकर्मक धातु होगा तो कर्तरी और भाव में लगता है वहां भाव शब्द का अर्थ टीका में आप देखेंगे मिलेगा वो क्रिया ऐसा किया भाव मन सा, क्रिया ये क्रिया सामान्य को किसी भी प्रकार का धातु में भावार रहेगा भाव तो रहेगा उसमें संबंध करेगा अब वो भाव अर्थ क्रिया जब आप देखते हैं इसको अस्तित्व में बदला जाता है क्रिया तो किसी कर्ता के संबंध में होगा कर्ता के बिना तो नहीं होता क्योंकि सकर्मक और अकर्मक दो, दो, दोनों धादु में कर्ता चाहिए कर्तरी कर्तरी दोनों जगह अनुति है लहा कर्मणिच भावे च दो चकार दिया आप अपने लघु पाठ में देखेंगे वहां लिखा है कर्तरी कर्मणिच और भावे कर्तरीच वहां दोनों जगह कर्ता है तो कर्ता के बिना क्रिया संपन्न नहीं होगी इसलिए कोई भी क्रिया आपको करता चाहिए अब वो कर्ता जो क्रिया संपन्न करेंगे वो भाव में होता है वो अस्तित्व होता है वो अस्तित्व के बिना अभाव में नहीं होता है प्रयत्न तो अस्तित्व होता है आपके अंदर प्रयत्न आ गया उसमें तो एक अस्तित्व भाव है भाव मने हिंदी वाला भाव नहीं है हिंदी में भाव को भावना को भाव देते उसका भाव ऐसा था ऐसा बोलते ये भाव नहीं है कि भाव मनी क्रिया कोई प्रयत्न करता है तो भावार्थ विषयत्व इसलिए कहा कि भावार्थ विषय होकर कृति जो होते हैं भावार्थ विषय मान धाथ विषय होता है कोई धादु का प्रयोग होगा क्रिया का प्रयोग होगा निषेधेश् भावार्थ अभावार्थ निषेध में जब देखते हैं तो भावार्थ नहीं रहता वहां कोई क्रिया नहीं रहती ये स्थिति है जैसा ब्राह्मणों का मंतव्य भाष्यकार ने कहा वो भावार्थक नहीं रहे ऐसे में कृति निवृत्त हो तद अविनाभूतम कार्य निवर्त, तो निवर्त इसीलिए कृति की निवृत्ति होने पर औदासी क्यों कहा भाष्यकार ने क्योंकि प्रयत्न का प्रयत्न निवृत्त होने पर प्रयत्न संबंधी जो भाव है वो भी निवृत्त हो जाता है तो उसमें कोई कार्य होने की संभावना नहीं है कृति निवृत्त हो कृति निवृत्त होगी तो तद अविनाबोधक कार्य उसके बिना नहीं रहने वाली जो कार्य है वो भी निवृत्त हो जाती है कार्य मन करने की जो बुद्धि वो बुद्धि भी निवृत्त हो जाती है तब वो अवदास में आ जाता है इसलिए कहा इतमाद्यावृत्तिपदश्यते इस प्रकार के निवृत् का उपदेश दिया जाता है ब्राह्मणों का हंतव्य ऐसा कहा अब इसी को लेके टीका में विस्तार करें ओम पूमद पूर्णमद पूर्ण पूर्ण मुदश्यते पूर्णमादाय पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य